संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व दुर्योधन और श्री कृष्ण का विवाद दुर्योधन का सभा त्याग धित का गांधारी को बुलाना और उसका दुर्योधन को समझाना वैसम कहते हैं राजन ये अप्रिय बातें सुनकर राजा दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि सब आपको अच्छी तरह सोच समझकर बोलना चाहिए आप तो पांडवों के प्रेम की दुहाई देकर उल्टी सीधी बातें कहते हुए विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं सो क्या आप भला भल का विचार करके ही सर्वदा मेरी निंदा किया करते हैं मैं देखता हूं आप विदुर जी पिताजी आचार्य जी और दादा जी अकेले मेरे ही ऊपर सारे दोस्त लाद रहे हैं मैंने तो खूब विचार कर देख लिया मुझे अपना कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा दोस्त दिखाई नहीं देता पांडव लोग अपने ही शौक से जुआ खेलने में प्रवृत्त हुए थे उसमें मामा सुकनी ने उनका राज्य जीत लिया इसी से उन्हें वन में जाना पड़ा बताइए इसमें मेरा क्या अपराध था जो हमारे साथ वैर ठान वे विरोध कर रहे हैं हम जानते हैं पांडवों में हमारा सामना करने की शक्ति नहीं है फिर भी बड़े उत्साह के साथ वे हमारे प्रति शत्रुओं का सब क्यों कर रहे हैं हम उनके भयानक कर्मों को देखकर या आप लोगों की भीषण बातों को सुनकर डरने वाले नहीं हैं। इस प्रकार तो हम इंद्र के सामने भी नहीं झुक सकते कृष्ण हमें तो ऐसा कोई भी छत्री दिखाई नहीं देता जो युद्ध में हमें जीतने की हिम्मत रखता हो भीम द्रोण कृप और कर्ण को तो देवता लोग भी युद्ध में नहीं जीत सकते पांडुओं की तो बात ही क्या है फिर स्वधर्म का पालन करते हुए हम यदि युद्ध में काम ही आ गए तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे यह तो क्षत्रियों का प्रधान धर्म है इस प्रकार यदि हमें युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई तो कोई पछतावा नहीं होगा क्योंकि उद्योग करना ही पुरुष का धर्म है ऐसा करते हुए मनुष्य चाहे नष्ट भले ही हो जाए किंतु उसे झुकना नहीं चाहिए मुझ जैसा वीर पुरुष तो धर्म रक्षा के लिए केवल ब्राह्मणों को नमस्कार करता है और किसी को तो कुछ नहीं समझता यही छत्री का धर्म है और यही मेरा मत है पिताजी मुझे पहले तो राज्य का भाग दे चुके हैं उसे मेरे जीवित रहने कोई ले नहीं सकता मेरी बाल्यावस्था में अज्ञान या भय के कारण ही पांडवों को राज्य मिल गया था अब वह उन्हें फिर नहीं मिल सकता केशव जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो पांडुओं को इतनी भूमि भी नहीं दे सकता जितनी कि एक बारीक सुई की नोक से छिद सकती है दुर्योधन की यह बातें सुनकर श्री कृष्ण की त्योरी चढ़ गई फिर उन्हें कुछ देर विचार कर कहा दुर्योधन यदि तुम्हें वीर शैया की इच्छा है तो कुछ दिन अपने मंत्रियों के सहित धैर्य धारण करो तुम्हें अवश्य ही वही मिलेगी और तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी पर याद रखो बड़ा भारी जनसंहार होगा और तुम जो ऐसा मानते हो कि पांडवों के साथ मेरा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ तो इस विषय में यहां जो राजा लोग उपस्थित हैं वे ही विचार करें देखो पांडवों के वैभव से जल भून कर तुमने और शोकनी ने ही तो जुआ खेलने की खोटी सलाह की थी जुआ तो भले आदमियों की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है ही जो दुष्ट पुरुष इसमें प्रवृत्त होते हैं उनमें कलह और क्लेश की ही वृद्धि होती है और तुर्म ने द्रौपदी को सभा में बुलाकर खुल्लम खुल्ला जैसी जैसी अनुचित बातें कही थी अपनी भाभी के साथ ऐसी कुचाल या कोई भी कर सकता है अपने सदाचारी अलोलुप और सर्वदा धर्म का आचरण करने वाले भाइयों के साथ कौन भला आदमी ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है उस समय कर्ण दुशासन और तुमने क्रूर और नीज पुरुषों के समान अनेकों कटु शब्द कहे थे तुमने वाराणावत में बालक पांडवों को उनकी माता के सहित फूक डालने का बड़ा भारी यत्न किया था उस समय पांडवों को बहुत सा समय अपनी माता के सहित छिपे छिपे एक चक्रा नगरी में रहकर बिताना पड़ा था इसके सिवा विष देने आदि अनेकों उपाय से तुम पांडवों को मारने का यत्न करते रहे हो परंतु तुम्हारा कोई उद्योग सफल नहीं हुआ इस प्रकार पांडवों के प्रति तुम्हारी सर्वदा खोटी बुद्धि और कपट में आचरण रहा है फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि महात्मा पांडवों के प्रति तुम्हारा कोई अपराध नहीं है यदि तुम पांडवों को उनका पैतृक भाग नहीं दोगे तो पापात्मन याद रखो तुम्हें ऐश्वर्य से भष्ट होकर और उनके हाथ से मरकर वह देना पड़ेगा तुमने कुटिल पुरुषों के समान पांडवों के साथ अनेकों न करने योग्य काम किए हैं और आज भी तुम्हारी उल्टी चाल ही दिखाई दे रही है तुम्हारे माता पिता पितामह आचार्य और विधुर जी बार बार कह रहे हैं कि तुम संधि कर लो फिर भी तुम संधि करने को तैयार नहीं हो अपने इन हितैषियों की बात को न मानकर तुम कभी सुख नहीं पा सकते तुम जो काम करना चाहते हो वह तो अधर्म और अपयश का ही कारण है जिस समय भगवान कृष्ण यह सब बातें कह रहे थे उस समय बीच ही में जो शासन दुर्योधन से इस प्रकार कहने लगा राजन आप यदि अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे तो मालूम होता है ये भीष्म द्रोण और हमारे पिताजी आपको मुझे और कर्ण को बांधकर कर पांडवों के हाथ में सौंप देंगे भाई की यह बात सुनकर दुर्योधन का क्रोध और भी बढ़ गया और वह सांप की तरफ उपकार मारता हुआ विदुर धृतराष्ट्र बालिक कृप सोमदत्त भीष्म और श्रीकृष्ण इन सभी का तिरस्कार कर वहां से चलने को तैयार हो गया उसे जाते देख उसके भाई मंत्री और सब राजा लोग भी सभा छोड़कर चल दिए तब पितामा भीष्म ने कहा राजकुमार दुर्योधन बड़ा दुष्ट है वह दूषित उपायों का ही आश्रय लेता है इसे राज्य का झूठा अभिमान है तथा क्रोध और लोभ ने इसे दबा रखा है श्री कृष्ण मैं तो समझता हूं इन सब क्षत्रियों का काल आ गया है इसी से अपने मंत्रियों के सहित ये सब दुर्योधन का अनुसरण कर रहे हैं भीष्म की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कौरवों में जो वयो वृद्ध उन सभी की यह बड़ी भूल है कि वे ऐश्वर्य के मध से उनमत्त दुर्योधन को बलात् कैद नहीं कर लेते इस विषय में मुझे जो बात स्पष्टता हित की जान पड़ती है वह मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ आपको यदि वह अनुकूल और रुचकर जान पड़े तो कीजिएगा देखिए भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुराचारी और दुर्बुद्धि था उसने पिता के जीवित रहते उनका राज्य छीन लिया था अंत में उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ा अतः आप लोग भी दुर्योधन कर्ण शक्नी और दुशासन इन चारों को बांधकर पांडवों को सौंप दीजिए कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को ग्राम की रक्षा के लिए कुल को देश की रक्षा के लिए ग्राम को और अपनी रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को त्याग देना चाहिए इसलिए आप लोग भी दुर्योधन को कैद करके पांडुओं से संधि कर लीजिए इससे आपके कारण इन सब क्षत्रियों का नाश तो न होगा श्री कृष्ण की यह बात सुनकर राजा धित्राठ ने विदुर से कहा भैया तुम परम बुद्धिमती गांधारी के पास जाओ और उसे यहाँ लिवा लाओ मैं उसके साथ दुरात्मा दुर्योधन को समझाऊंगा तब विदुर ज दीर्घ दर्शनी गांधारी को सभा मिले ले आई उससे धितराठ ने कहा गांधारी तुम्हारा यह दुष्ट पुत्र मेरी बात नहीं मानता इतने अशिष्ट पुरुषों के समान सब मर्यादा छोड़ दी है देखो वह हितैषियों की बात न मानकर इस समय अपने पापी और दुष्ट साथियों के सहित सभा से चला गया है पति की यह बात सुनकर यशस्विनी गांधारी ने कहा राजन आप पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं इसलिए इस विषय में तो आप ही अधिक दोषी हैं आप यह जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है उसी की बुद्धि के पीछे चलते रहे हैं दुर्योधन को तो काम क्रोध और लोभ ने अपने चंगुल में फंसा रखा है अब आप बलात् भी उसे इस मार्ग से नहीं हटा सकेंगे आपने इस मूर्ख दुरात्मा कुसंगी और लोभी पुत्र को बिना कुछ सोचे समझे राज्य की भागडोर संभाल दी उसी का आप यह फल भोग रहे हैं आप अपने घर में जो फूट पड़ रही है उसकी अपेक्षा क्यों करते हैं इस तरह स्वजनों के फूटने पर तो शत्र लोग आपकी हंसी करेंगे देखिए यदि समय या भेद से ही विपत्ति टल सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान स्वजनों के दंड का प्रयोग क्यों करेगा इसके बाद राजा धित्राष्ट और गांधारी के कहने से विदुर जी दुर्योधन को फिर सभा में लिवा लाए दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी और वह सर्प के सामान फुपकार से फुपकारे से भर रहा था इस समय माता क्या कहती है यह सुनने के लिए फिर राजसभा में आ गया तब गांधारी ने दुर्योधन को झड़ककर संधि करने के लिए इस प्रकार कहा बेटा दुर्योधन मेरी यह बात सुनो इससे तुम्हारा और तुम्हारी संतान का हित तो होगा तथा भविष्य में भी तुम्हें सुख मिलेगा तुमसे तुम्हारे पिता विष्म जी द्रोणाचार्य कृपाचार्य और विदुर जी ने जो बात कही है उसे तुम स्वीकार कर लो यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे तो सच मानो इससे पितामह भीष्म की पिताजी की मेरी और द्रोणाचार्य आदि अपने हितैषियों की तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी भैया राज्य को पाना बचना और भोगना अपने की बात नहीं है। जो पुरुष होता है वही राज्य की रक्षा कर सकता है काम और क्रोध तो मनुष्य को अर्थ से चित कर देते हैं हाँ इन दोनों शत्रुओं को जीत कर तो राजा सारी पृथ्वी को जीत सकता है देखो जिस प्रकार उदंड घोड़े मार्ग ही में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं उसी प्रकार यदि इंद्रियों को काबू में न रखा जाए तो वे मनुष्य का नाश करने के लिए भी पर्याप्त है जो पुरुष पहले अपने मन को जीत लेता है उसके अपने मंत्रियों और शत्रुओं को जीतने की इच्छा भी व्यर्थ नहीं जाती इस प्रकार इंद्रियां जिसके वश में है मंत्रियों पर जिसका अधिकार है अपराधियों को जो दंड दे सकता है और जो सब काम सोच समझ कर करता है उसके पास चिरकाल तक लक्ष्मी बनी रहती है विष्णुजी और द्रोणाचार्य जी ने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता इसलिए तुम श्री कृष्ण की शरण लो यदि ये प्रसन्न रहेंगे तो दोनों ही पक्षों का हित होगा भैया युद्ध करने में कल्याण नहीं है उसमें धर्म और अर्थ ही नहीं है तो सुख कहाँ से होगा युद्ध में विजय मिल ही जाएगी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता इसलिए तुम युद्ध में मन मत लगाओ यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों का जो न्यायोचित भाग है वह उन्हें दे दो पांडवों को जो तेरह वर्ष तक घर से बाहर रखा गया यह भी बड़ा अपराध हुआ है अब संधि करके तुम इसका मार्जन कर दो तुम जो पांडवों का भाग भी हड़पना चाहते हो वैसा करने की तुम्हारी शक्ति नहीं है और ये कर्ण तथा दुशासन भी ऐसा नहीं कर सकेंगे तुम्हारा जो ऐसा विचार है कि भीष्म द्रोण और कृप आदि महारथी अपनी पूरी शक्ति से मेरी ओर से युद्ध करेंगे यह भी संभव नहीं है क्योंकि इन की दृष्टि में तो तुम्हारा और पांडवों का समान स्थान है इसलिए इनके लिए तुम दोनों का राज्य और प्रेम भी समान ही है तथा धर्म को ये उसके अधिक मानते हैं इस राज्य का अन्न खाने के कारण ये अपने प्राण भले ही त्याग दें किंतु राजा युधिष्ठिर की ओर कभी तेढ़ी दृष्टि नहीं करेंगे साथ संसार में लोभ करने से किसी को संपत्ति नहीं मिलती अतः तुम लोभ छोड़ दो और पांडवों से संधि कर लो